देवी भागवत नवम स्कंध तुलसी को स्वप्न में शंख चूर्ण के दर्शन जगदम्बा की कला की कला के अंश से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अपसराए हैं उन्हें अप्रशस्त कहा गया है अखिल विश्व में उन चली रूप से ये विख्यात है स्त्रियों का जो सत्य प्रधान रूप है वही ठीक है उसी को उत्तम माना जाता है विश्व में इन साधी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है विद्वान पुरुष कहते हैं इन्हें को वास्तव रूपा कहा जाता है रजोरूप और तमोरूप भेद से कलाओं में अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध है।, का प्रधान है वे मध्यम श्रेणी की हैं क्योंकि भोगों में उनकी नित्य स्त्रिया बनी रहती है सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने कार्य में संलग्न रहती है कपट और मोह ये दो दुर्गुण उनमें निवास करते हैं कभी भी उनके द्वारा धर्म के अर्थ का यथार्थ पालन नहीं होता अतः रजो रूप प्रधान स्त्री में साधवीपन का आना संभव नहीं विद्वान पुरुष इसे मध्यम रूपक बतलाते हैं तमोरूप दुर्निवार्य है विज्ञ पुरुष इसको अधम कहते हैं देवी तुमने जो कहा है सत असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जल निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी परिस्थिति से कुछ भी नहीं पूछते सो ठीक है मैं भी यही मानता हूँ परंतु मैं तो इस समय और गांधर विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहदर्मणी बनाऊंगा देवताओं में भगधर्म बचा देने वाला शंख चूर्ण में ही हूँ धन वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुलामा नामक गोप गोप था था जो आठ भगवान के स्वयं पार्षद थे उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के श्राप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ भगवान श्री कृष्ण मंत्र मुझे इष्ट है अतः पूर्व जन्म की बातों में मैं जान जाता हूँ तुम भी पूर्वजन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाला तुलसी थी यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है तुम भी जो वह भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है मुनिवर जब इस प्रकार कहकर शंख चुन चुप हो गया तब तुलसी उससे कहने लगी उस समय तुलसी का मन संतुष्ट था और उसके मुख पर मुस्कुराहट छाई थी तुलसी ने कहा कांत इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं स्त्री का कर्तव्य है कि वह ऐसे ही की निरंतर करे। आप सद्विचार वाले पुरुष से इस समय मैं परास्त हो गई निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो स्त्री जीत मनुष्य की तो पितर देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं यहाँ तक कि माता पिता तथा तो भ्राता भी मन ही मन उसकी निंदा करने से नहीं चूकते जिस प्रकार जन्म तथा तो मृत्यु के अशोच में ब्राह्मण दस दिनों पर शुद्ध हो जाता है छत्री बारह दिनों पर और वैश्य पंद्रह दिनों पर शुद्ध होते हैं शुद्धों की शुद्धि एक महीने पर होती है ऐसे ही गांधर विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी तमयानुसार शुद्ध हो जाती है उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है स्त्रीजित मनुष्य की तो आजीवन नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में सम्मत नहीं होते जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है उस व्यक्ति के लिए ज्ञान तप जप होम पूजन विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन है मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है कारण कामनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे